की शैली कैसे हो कैसे हम उसका प्रारंभ करें जिससे कि हम वर्तमान में भी अपने आप को प्रसन्न रख सके और भविष्य भी हमारा सुंदर हो और अतीत भी हमारा सुंदर बन जाए तो इस दृष्टि से मैं ऋषि पतंजलि का आधार लेकर के स्वामी जी अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि ये तो ठीक है कि प्रत्याहार कि अवस्था जो महसी पतंजलि ने अपने योग दर्शन में उसको सूत्र के द्वारा वर्णित की है तो अब उस प्रत्याहार की सिद्धि में क्या करें कैसे उसका प्रारंभ करें अब वहां तो लिखिया है स्व अपने इंद्रिय के साथ विषयों का जब संबंध नहीं बनता है स्व अपने इंद्रियों का विश्व के साथ संबंध टूट जाने पर यानी वृत्तियों के अंतर्मुखी हो जाने पर तो क्या हर समय हम अपनी वृत्तियों को अंतर्मुखी बना सकते हैं ये तो संभव नहीं है हमें देखना भी होता है सुनना भी होता है खाना भी होता है पीना भी होता है तो क्या महर्षि पतंजलि जी हमारा खाना पीना बंद करना चाहते हैं क्या हमारा देखना और सुनना बंद करना चाहते हैं और ऐसा चाहते हैं तो स्वयं पतंजलि जी जीवित कैसे रहे उन्होंने भी देखा होगा सुना होगा खाया होगा पिया होगा ये ठीक है कि हमसे कुछ विशिष्ट उनका आचरण उनका व्यवहार उनका देखना रहा होगा ये प्रश्न अलग है परंतु तो ये सब क्रिया तो उन्होंने भी की होंगी तो महसिफ पतंजलि का तात्पर्य ये नहीं है कि हम देखना ही छोड़ दे सूरदास की तरह हम अपनी आंखें ही फोड़ लें सूरदास में अपनी आंखें फोड़नी थी किसको पता है भरण जी, भरण जी को पता है सूरदास की आंखों में दोष आ गया किसी नवयुक्ति को देख करके तो उन्होंने सोचा कि आंख ही दोषी है ये इंद्रियां ही दोषी हैं इसलिए इनके अपराध का दंड इनको ही मिलना चाहिए पर सूरदास ये नहीं जानते थे कि आंख दोषी नहीं है दोषी है आपका मन आपके मन की अपवित्रता आपके मन के कुसंस्कार अब मन को तो वो कैसे फोड़ सकते थे क्योंकि आंखें तो दिखती इसलिए आंखों में सुई उभ तो हालांकि है बहुत साहस की बात आंखों में स्वयं कांटा डाल लेना सुई उगा लेना कोई कम साहसी बात नहीं है लेकिन एक उद्वेग होता है और वो ये मान चलता है जैसे आत्महत्या करने वाला व्यक्ति हम सोचते शायद साहसी होगा ऐसा नहीं है उसके मन में इतना तनाव और इतना एक अशांति का वात, वातावरण मन में आता है तो आता है कि उस समय उसको आत्महत्या से मिलने वाले कष्ट की चिंता नहीं होती और वो उस कष्ट को उस समय याद भी नहीं करता जब वो आत्महत्या करने की स्थिति के बाद जब वो आत्महत्या की स्थिति में होता है उस समय जो उसको कष्ट होता ना तब वो जरूर पछताता होगा कि कि मुझे आत्महत्या नहीं करना चाहिए था ये जो उसको कष्ट मिल रहा है उस कष्ट से छूटने के लिए उसका प्रयत्न पूरा बना रहता है और ये स्थिति अगर वो आत्महत्या करने से पहले अगर वो सोच ले लेकिन वो सोच नहीं पाता क्योंकि उस समय स्थिति इतनी भयंकर होती है कि उसको लगता है कि शरीर ही हमारे दुख का कारण है इसलिए इसको समाप्त करो तो ऐसा ही सूरदास जी ने अपनी इंद्रियों के साथ में अत्याचार किया लेकिन अत्याचार करते समय वो नहीं सोच पाए कि इसका परिणाम क्या होगा लेकिन उनकी रचनाएं आप देखेंगे उनकी रचनाएं आप पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने सौंदर्य का पूरी तरह से वर्णन कर दिया है, जिस सौंदर्य को, को ना देखने के लिए उन्होंने अपनी आंखे फोड़ ली तो इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि, कि किसी को अपने आंखें फोड़ने की या कान से बहरा हो जाने की जरूरत नहीं है आप उसका मन की पवित्र भावनाओं के साथ संबंध जोड़ दीजिए देख रहे हैं लेकिन भावना बद्धि नहीं है तो कहते हैं कि ऐसी स्थिति में जब इंद्रिया अपने विषय से निवृत्त होकर के अंतर्मुखी बनती है तब वो प्रत्याहार की अवस्था आती है और इस स्थिति में वो व्यक्ति संयम पूर्वक अनावश्यक भोजन से अनावश्यक देखने से अनावश्यक सुनने से वो अपने अंदर इतना सामर्थ्य उत्पन्न कर लेता है कि जब जी चाहे वो देखे जब जी चाहे तो ना देखे जितना चाहे उतना देखे जितना सुन चाहे उतना सुने तो इसी बात को स्वामी जी आगे कहते हैं कि बाहरी विषयों योग ये, यो, ये योग शास्त्र का सिद्धांत है कि बाहरी विषयों में आसक्त ना रहे यानी आसक्ति आप जानते हैं आसक्ति किसी में भी हो वो अपने साथ साथ दुख का भी उपहार लाती है और ढेर सारा दुख लाती थोड़ा बहुत नहीं लाती है बहुत दुख लाती है जब आसक्ति होती है तो उस समय व्यक्ति आसक्ति के कारण से जब गलत कर्म करता है तो उसको क्षणिक सुख की अनुभूति होती है लेकिन जब वो उस सुख को भोग चुकता है और परिणाम में जब समाज की ओर से परिवार की ओर से स्वयं की ओर से जब उसको एक प्रकार से आत्मग्लानी होती है या उसके संबंध में बहुत कुछ निंदनीय कहा जाता है तब उसको पता लगता है कि थोड़ा सा असंयम कितना बड़ा दुख लेकर के हमारे सामने खड़ा हो गया तो इसलिए अच्छा यह है कि हम पहले से ही जैसे ही कोई गलत कर्म करने की इच्छा उठती है तो उस इच्छा को हम ज्ञानपूर्वक उसी समय रोक दें अगर उसको हमने बढ़ने दिया तो जैसे जैसे शब्द की तरंगे बढ़ती है जैसे आप बोलते हैं मैं बोलता हूं तो एक के बाद दूसरी दूसरी बात तीसरी और चलती चलती चलती चलती अगले के कान से टकरा जाती है और फिर वो अपनी बात की रचना करके सुनता है वो तो ऐसे ही अगर पहली बारी हमने उस इच्छा को ज्ञान द्वारा नहीं रोका तो फिर वो आगे बढ़ेगी और फिर एक ऐसी स्थिति आएगी कि जिसमें हम फिर रोक नहीं पाएंगे और परिणाम उसका पश्चातापी होता है तो कहते हैं स्वामी जी की पतंजलि का सिद्धांत है बाहरी विषयों में आसक्त ना रहे इसका मतलब आंतरिक विषयों में आसक्त रहे तो आंतरिक विषय तो आंतरिक विषय तो आसक्त हो नहीं चाहिए मेरे अंदर क्या कमजोरी है जिसके कारण से मुझसे लोग लाभ उठा लेते हैं इसके बारे में आसक्त हो जाने अच्छी तरह स्वामी जी कहते हैं आसक्ति भी अच्छी है पर कब जब वो ज्ञान पूर्वक की गई हो व्यवहार भानु ना कि आशक्ति विद्या ग्रहण में लोग सज्जनों में मोह और बुरे कामों के प्रति क्रोध इस तरह के भाव वहां स्वामी जी ने दिए हुए हैं तो उसका कुल कारण इतना है कि उसमें वो इस तरह की आसक्ति की बात करते हैं जो निंदनीय कर्म नहीं माना जाता तो आगे स्वामी जी कहते हैं कि इसके लिए एकांत स्थान में बैठकर समाधि लगानी चाहिए अब समाधि तो एकांत स्थान में ही लगेगी और कोई कहे जी एकांत तो उपलब्ध नहीं होता है अब जंगल तो उतने रहे नहीं गुफाएं हैं लेकिन कहीं भोजन की व्यवस्था नहीं है तो कहीं कोई समस्या है शरीर साथ नहीं देता है अब किसी ने सोचा कि मैं गुफा में जाकर के समाधि लगाऊं ध्यान करूं अच्छी बात है ये भावना होनी चाहिए लेकिन अब उसका शरीर इस तरह का हो गया है कि वो औषधि के बिना दवाई के बिना या शरीर की बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनके बिना उसका शरीर चल नहीं सकता अब बाहर उसको उस तरह का भोजन मिले ना मिले किस तरह का बिस्तर है कैसा पानी है कैसा स्थान है कै... तो कई तरह की समस्या खड़ी होती है तो स्वस्थ शरीर में व्यक्ति को एकांत स्थान में जाकर के समाधि का अभ्यास करना चाहिए उससे हमें अपने अंदर की बहुत सारी चीजों का बहुत सारी कमजोरियों का हमें साक्षात हस्ता मलकत ज्ञान हो जाता है कि हाँ ये मेरे अंदर कमजोरी है इतनी मेरे अंदर एकाग्रता है ये मेरे अंदर इस तरह के विकार है और वो भीड़ में ये चीजें समझ नहीं आती भीड़ में तो हम जैसा देखते हैं जैसा पढ़ते हैं जैसा सुनते हैं हम उसकी तरफ ही बहते चले जाते हैं हमारा अपने ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता तो स्वामी जी कहते हैं कि इसलिए एकांत में बैठ करके समाधि लगाए और कारण यह कि एकांत में बैठने से चित्त निवृत्त होता है जब हम निरालंब होते हैं और किसी ऐसे जंगल में किसी ऐसी गुफा में या अपने घर में ही कोई ऐसा कमरा बना लें कि इतने बजे से इतने बजे तक कोई भी कमरे में प्रवेश ना करे और उस कमरे में हम योगियों के महापुरुषों के शांतात्माओं के ऐसे चित्र लगा ले कुछ सीनरी लगा लें प्राकृतिक दृश्यों की और वहां जाकर के अगर हम अपने कमरे में बैठकर के इस तरह का अभ्यास करते हैं तो आपत्तकाल में ये भी अच्छा है बिल्कुल ना करने से ये भी अच्छा है कि हम कम से कम अपने कमरे में इस तरह का वातावरण बना रहे हैं कि जिससे हम अपने चित्त को बाहरी विषयों से या अपने जो भीतर की जो व्यवस्थाएं हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते तो उनको समझने के लिए ऐसा स्थान भी काफी अच्छा रहता है परन्तु नित्य प्रति एकांत में ही रहना अच्छा नहीं है क्योंकि मुख कर एकांत में रहने से भी ज्ञान नहीं होता सत्संग से ही ज्ञान प्राप्त होता है अब कई लोग कई लोग एकांत में ही रहना पसंद करते हैं वो भी गलत है और कई लोग कई लोग हर समय घर परिवार के बीच में ही रहना पसंद करते हैं वो भी गलत है क्योंकि दोनों ही जगह इंद्रिया विद्रोह करती है जब आदमी अकेला होता है एकांत में होता है तब भी उसको बहुत सूझबूझ करके एकांत स्थान चुनना चाहिए क्योंकि ऐसी स्थिति में क्या होते हैं कि जन जन्मांतर के संस्कारों का एक बेग उभरता रहता है तो उनको रोकने के लिए वैराग्य का एक बांध चाहिए और अगर वैराग्य नहीं है हम एकांत में रह रहे हैं तो बिना वैराग्य के एकांत भी खतरा बन जाएगा एकांत मुसीबत का कारण बन सकता है एकांत हमारे असयम का कारण बन सकता है तो इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि हमेशा एकांत में भी ना रहे समाज में भी जाए और समाज में जाने से क्या होता है समाज में जाने से उसने जो तैयारी की है एकांत में अब उसकी परीक्षा कहाँ होगी अब जंगल में तो होने जरिए मान मुझे कोई क्रोध दिलाने वाला नहीं है मुझसे कोई झगड़ा करने वाला नहीं है तो मैं किसके साथ लड़ूंगा या तो से से अपने से अपने सिर को फोड़ूं या दीवारों से सिर को फोड़ूं क्योंकि क्यों कोई लड़ने वाला तो है ही नहीं तो अब मैं सोचता हूं हाँ भाई अब स्थिति बहुत अच्छी है कई लोग है सोचते है, है, ये सोचते हैं कि मेरी स्थिति अब बड़ी शांत है एकांत में बहुत अच्छा है लेकिन जैसे ही जब वो नीचे उतरते हैं भरे मैदान में भीड़ के साथ में जब चलते हैं तो उनको पता लगता है कि एकदम संस्कार किस तरह से तरंगों की बात फिर से बुलबुल की तरह प्रकट होने लगे होता नहीं होता ये होता है एक आदमी ऐसा विचारक कथा सुनाते रहते हैं कि एक महात्मा जी थे तो वो 20 वर्ष तक मौन रहे थे और वो ऊपर ही रहते थे पहाड़ों के बीच में वहीं सत्संग अपना एकांत शांत ध्यान तो सोचा कि अब तो मैं बिल्कुल परिपक्व योगी बन गया हूं तो थोड़ा नीचे चलकर देखता हूं तो उनके पैर के ऊपर किसी ने पैर रख दिया वो पैर का रखना था कि दुर्घटना हो गई उनको क्रोध आ गया और बोले तुझे दिखता नहीं मेरे ऊपर पैर रख दिया वो बोल जब उनको पता लगा गरी ये मैं क्या कर रहा हूँ तो चालीस साल की साधना बीस साल की साधना एक सेकंड में क्रोध के कारण से समाप्त होगी तो ये संस्कार ऐसे होते हैं कि मरते दम तक भी इनसे सावधान रहना होता है कोई ये सोचे कि ठीक है अब तो मैं सत्तर का हो गया अस्सी को हो गया अब तो मैं परिपक्व हो गया हूं अब मैं चाहे कहीं भी रहूं कुछ भी खाऊं ऐसा नहीं है ये संयम जीवन पर्यंत चलता रहता है तो स्वामी जी कहते हैं कि हमेशा एकांत में भी ना रहे उसकी परीक्षा के लिए समाज में भी उतरे उससे प्रतिकूलताए उसकी कठिनाइया जब वो दूसरों के साथ में अनुभव करता है तो वास्तविकता का पता लगता है कि मेरी कठिया कैसी हैं। आगे कहते हैं क्योंकि मुख कर एकांत में रहने से भी जान नहीं होता क्योंकि केवल एकांत में रहते रहो ना कुछ पढ़ो ना लिखो ना किसी से बात करो तो कहते हैं वहां भी मूर्ता हो जाती है कई बार सत्संग से ही जान प्राप्त होता जब हम विद्वानों के संपर्क में रहते हैं तो उनसे हमें कई प्रकार की ऐसी चीजें प्राप्त हो जाती है जिन्हें स्वयं हम सोच भी नहीं पाते तो कहते हैं कि इस तरह सत्संग से हमें जान मिलता है योग शास्त्र का उपाय ईश्वर के साक्षात करने पर है तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम कहते हैं योग शास्त्र का उद्देश्य क्या है कहते ये योग शास्त्र का उद्देश्य है कि कि जिसे हम देखना चाहते हैं वो चर्म का विषय तो है नहीं जिसे हम देखना चाहते है उसके लिए योग की ध्यान की जरूरत है और वो अगर उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि हमारा रास्ता गलत है तो उसी का आगे उदाहरण देते हुए कहते हैं तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम तदा कदा असंप्रदाय समाधि अवस्थायाम उस असंप्रदाय समाधि की अवस्था में दृष्टु स्वरूप अवस्थानम दृष्टु अपने स्वरूप में और परमात्मा के स्वरूप में अवस्थानम स्थिति होती है यानी जब जीवात्मा असम्प्रदाय समाधि की परिपक्व अवस्था में वो बैठता है तो उस स्थिति में वो अपने स्वभाव का अपने गुणों का अपने कर्मों का भी साक्षात्कार करता है कि मेरा स्वभाव क्या है मेरा गुण क्या है मेरे कर्म क्या है मैं प्रकृति से जुड़ करके भी कई प्रकृति में लीन तो नहीं हो जाता कई में प्रकृति के साथ जुड़ करके प्रकृति के साथ बन तो नहीं जाता तो इसी कई चीजें जो है वो एकांत में अनुभव करके अपने शुद्ध स्वरूप में वो स्थिर रहता है और अपने शुद्ध स्वरूप में स्थिर रहता हुआ फिर वो परमात्मा के स्वभाव को भी ठीक से देखता है वो उसकी स्थिति है तो कहते हैं ये स्थिति कब बनती है कहते है कि जब सारी की सारी जो विचारधाराएं हैं संप्रदा समाधि की या प्रकृति के विषयों की आलम्बन की तरह तरह के शुभ अशुभ कर्म की शुभ अशुभ कर्म की बहुत सारी वृत्तियां रहती हैं हमारे अंदर तो कहते हैं उपासना काल में तो उन शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की वृत्तियों को रोक देना पड़ता है कोई ये सोचता है कि ठीक है मैं उपासना बैठा हूं तो मैं परोपकार की बात सोचने लग जाऊं उपकार की बात सोचू मैं उसके बारे में अच्छा सोचू नहीं उस समय ये सारी चीजें बंद करनी होती है उस समय केवल एक ही लक्ष्य रहता है ध्येय का और तो ध्याता ध्येय और ध्यान तो उस समय केवल ध्येय ही रह जाता है तो स्वामी जी कहते हैं कि वो स्थिति हमारी ऐसी स्थिति है कि उस स्थिति को वो व्यक्ति जितनी देर तक बनाए रख सकता है उतनी देर तक क्लेश क्लेशों की सेना उससे पराजित रहती है उसके ऊपर हावी नहीं होती उसको पागल नहीं करती क्योंकि सामान्य अवस्था में व्यक्ति पागल रहता है तरह तरह के उसके अंदर विचार है तरह तरह की विचारधारा है व्यक्ति उनसे पीड़ित होता रहता है और सबसे बड़ी पीड़ा आदमी की क्या है सबसे बड़ी पीड़ा है आदमी की कि जैसा मैं चाहूं वैसा ही होना चाहिए ये सबसे बड़ी बड़ी पीड़ा आदमी की अपेक्षा जिसको हम कह सकते हैं अपेक्षा इसने ऐसा क्यों नहीं किया उसने वैसा क्यों नहीं किया उसने मेरी बात क्यों नहीं मानी उसने मेरे साथ ये क्यों किया उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया ये तरह तरह की जो विचारों की जो विकृतियां हमारे अंदर उभरती है कहते इनके रहते व्यक्ति का चित्र सुखी नहीं हो सकता और जब तक चित्त सुखी नहीं है तो स्वाभाविक है तो हमारा जीवन दुखी रहेगा ही और जब व्यक्ति दुखी रहता है तो स्वाभाविक है कि उसके अंदर वो प्रसन्नता वो स्वास्थ्य वो प्रेम वो प्यार वो सहानुभूति वो आदमी के अंदर टिक नहीं पाती क्योंकि ये वही टिकती है जब दैवी प्रवृत्तियां आदमी के अंदर रहती आसुर प्रवृत्तियां आती हैं तो या तो आस प्रवृत्तियों को दैवी शक्तियों के द्वारा दैवी प्रवृत्तियों के द्वारा उनको हरा दे और या फिर है कि हम हार जाएं तो वो हमारे ऊपर आसुर प्रवृत्तियां लागू हो जाती और जब वो लागू हो जाती तो हम भी असुर बन जाते हैं हम असुर बन करके ना जाने क्या क्या कर बैठते हिटलर को देखो अब असुर बना तो उसने लाखों व्यक्तियों को संघार कर डाला तैमूर लंग जब असुर बना तो वो क्या करता था वो छोटे छोटे बच्चों को पकड़वा लेता था दिल्ली में और उनको मार करके भाले पे नोक टांग टांग करके उनका जुलूस निकलवाता था तैमूर लंग इसके बारे में जी मैंने में जी मैंने क्लास में पढ़ी थी उसमें तो कोई बच्चा भी होता है जी उसे मार देता है वो पता नहीं कि, वो किसको किसने मारा ये आगे बात है तो लेकिन ये जरूर है कि वो इस तरह से तो लोगो ने पूछा कि, कि तुम इतनी निर्दयता पूर्वक कतलेआम करवाते हो बच्चों की हत्या करते हो क्या मिलता है तुम्हें तो वो कहता है कि लोग याद रखेंगे कि हाँ तैमूर लंका भी कभी दिल्ली में शासन था याद रखने के लिए और ऐसे असुर असुर कर्म कर रहा है हमारे अंदर भी असुर हैं हम कभी भी असुर बनकर के किसी का भयंकर नुकसान कर सकते हैं तो इन असुरों को पराजित करने के लिए देवी सेना की जरूरत है अब देवी सेना हमने इकट्ठी नहीं की तो क्या होगा या देवी सेना तो दो चार हैं और वो हजार तो कैसे लड़ोगे वो तो रख देंगे खट्टा करके <laughs> वो ये समेट देंगे दो हो तब ना हो तब ना हो तो फिर मुश्किल हो जाएगी तो स्वामी जी कहते हैं आगे कि इस दृष्टा से इसमें दृष्टा से अभिप्राय ईश्वर है स्वामी जी कहते हैं इसमें जो दृष्टु शब्द आया है उसमें ईश्वर है और वैसे परोक्ष रूप से जीवात्मा को भी इसमें लेना चाहिए योगी विभूति को शुद्ध करता है ये योग शास्त्र में लिखा है अड़िमा आदि विभूतियां हैं ये योगी के चित्त में पैदा होती हैं जैसे जिन्होंने योग दर्शन का अध्ययन किया है उन, उनके अध्ययन करते समय विभूति पाद जब उन्होंने पढ़ा होगा तो ये अड़िमा आदि विभूतियों की भी चर्चा आती है तो कुछ लोग सीधा सीधा अर्थ लगाते हैं अविधा से लगाते हैं की अड़िमा यानी बहुत छोटा हो जाना महिमा बहुत बड़ा हो जाना जैसे हनुमान जी के बारे में दिखाते हैं कि सब सुरसा ने मुंह फैलाया तो और बड़े हो तो चले गए फिर एकदम छोटा रूप धारण करके और अंदर चले गए और फिर कान में से निकल गए बाहर इस तरह की दिखाते हैं ना तो ऐसा नहीं है शरीर से आदमी यूं छोटा बड़ा नहीं होता है ये मन के अंदर घटती है और मन के अंदर कैसे घटती है स्वामी जी स्वयं आगे कहते हैं कि सांसारिक लोग जो ये मानते हैं कि वे योगी के शरीर में पैदा होती है वो ठीक नहीं है अड़िमा का अर्थ यह है कि योगी का चित्र छोटी से छोटी वस्तु का विशेष सूक्ष्म होकर नापने वाला होता है यानी अड़िमा का स्वामी कहते हैं कि हमारे मन के अंदर ये सिद्धि होती है और छोटी से छोटी वस्तु का विशेष सूक्ष्म होकर मतलब कोई छोटी वस्तु है उसको वो बहुत सूक्ष्म रूप में देखता है कैसे देखता है ज्ञान के द्वारा जान के द्वारा वो उसको बहुत छोटे रूप में देखता है जैसे हम कहते हैं कि परमाणु अंतिम है पर हमने देखा क्या परमाणु तो हम कहते क्यों हैं जब हमने परमाणु देखा ही नहीं है और फिर भी हम कहते हैं कि परमाणु का मतलब वो है कि जिसके और टुकड़े ना हो सके और दिखाव लागे का परमाणु जिसके और टुकड़े ना हो सके और देखा तो हम कैसे दिखाए नहीं दिखा सकते ना तो फिर क्या करते हैं? फिर जान के माध्यम से हम जैसे कोई छोटा सा टुकड़ा है उसके जान के माध्यम से टुकड़े करते चले जहां तक हो सकता पहले तो हम मशीनों द्वारा करते हैं उससे पहले हम हाथ के द्वारा कर सकते हैं अब हाथ काम नहीं कर रहे तो फिर वैसे करते फिर मशीनों द्वारा कर तो कर टुकड़े करते करते करते करते करते करते ऐसी अवस्था पहुंचाते हैं कि फिर वो हमें आंखों से और मशीनों से भी दिखाई नहीं देता फिर कहते हैं कि अब वो दिखाई नहीं दे रहा तो परमाणु का मतलब यही है कि अब उसका जो स्वरूप है वो अब उसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते और वो हम केवल जान के द्वारा ही कर सकते हैं और कोई उपाय नहीं है और ये आजकल का वैज्ञानिक स्वीकार करता है कि जो प्रकृति का जो मूल परमाणु है उसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते अगर टुकड़े किए जा सकते हैं तो फिर वो मूल नहीं है फिर वो अमूल है तो कहते हैं कि इस तरह से हम ज्ञान के द्वारा किसी विषय को बहुत गहराई तक सोचते हैं तो वही जो है वो अड़िमा नाम की ये सिद्धि है और कहते हैं इसी प्रकार बड़े से बड़े पदार्थ को विशेषकर बड़ा होकर योगी का मन घेर लेता है जैसे हम आंख बंद करके बैठते हैं आप में से कितना बैठते होंगे वो तो आप जाने लेकिन मैं तो थोड़ा बहुत बैठता ही हूं और ये थोड़ा नहीं तो बहुत बैठते होंगे या थोड़े बैठते होंगे क्यों निक्रष्ण जी कितना बैठते हैं पूरे दिन बैठते हैं अच्छा पूरे दिन बैठते हैं तो बहुत अच्छी बात है <laughs> तो आंख बंद करके जब हम बैठते हैं ना तो आप एक वाक्य को दोहरा लीजिए कि ईश्वर व्यापक है और मैं व्याप्त हूं यानी जैसे पानी के अंदर कोई चीज हम डालते हैं कपड़ा है या कोई भी चीज रुई डालते हैं तो उसको हम जब देखते हैं या हम स्वयं पानी के अंदर होते हैं चलो तो अपने आ, आप को ही पानी के अंदर डाल दो तो उसमें हम देखते हैं कि हमारे ऊपर नीचे वहां तरफ जब जिधर जिधर हम आख खोलते हैं, तो हमें यही लगता है कि सब तरफ पानी ही पानी है रुई के कपड़े में जब रुई में जब हम पानी देखते हैं उसके डुबाने पर कि सब तरफ पानी पानी है तो रुई जैसे एक प्रकार से जलमय हो जाती इसी तरह से जब उपासना में उपासक जब व्याप व्यापक संबंध बनाता है तो वो ऐसा अनुभव करता है कि मैं ईश्वर में डूब गया हूं हर तरफ उसको ये दिखाई देता है कि ना तो मेरा संसार है और ना मेरा शरीर है ना कोई दूसरी वस्तु है ना मेरा मन है केवल एक ही चीज है और वो है मैं और मेरा ईश्वर फिर आगे चल करके वो ईश्वर का फिर वो धेय रह जाता उस समय अनुभव होता जिससे मैं ईश्वर में पूरी तरह से डूबा हूं तो ये जो अनुभूति है ये अनुभूति हमें ये बताती है कि ईश्वर तो बहुत बड़ा है अब बड़े तक हम तो बड़े नहीं है ईश्वर तो वहां भी है जहां प्रकृति नहीं है ईश्वर वहां भी है जहां प्रकृति है और ऐसे विशाल महान ईश्वर को मैं एक छोटा सा अड़ू जीवात्मक कैसे उस, उसकी पूरी थाले सकता हूं तो फिर हम क्या करते हैं तो हम एक ज्ञान के माध्यम से ये एक विचार अंदर लाते हैं कि मैं ईश्वर में स्थित हूं मेरा आत्मा परमात्मा के अंदर स्थित है और वो परमात्मा मेरे जीवात्मा के चारोर स्थित है और पूरे संसार में भी बाहर है तो इस तरह से हम जब बनाते हैं तो कहते हैं वही एक प्रकार से ये बड़े से बड़े पदार्थ को विशेषकर बड़ा होकर के योगी का मन घिर लेता है यानी योगी जो है उसमें अपने आप को तल्लीन कर लेता है उसे ही गरिमा कहते हैं अरिमा करते हैं कि योगी छोटी छोटी तो ये हो गया फिर बड़े से बड़े पदार्थ को विशेषकर बड़ा होकर योगी का मन घेर रहता है इसे गरिमा कहते हैं ये मन के धर्म है शरीर में वैसे महिमा यहाँ पर होना चाहिए था महिमा ये मन के धर्म है शरीर में इनकी शक्ति नहीं है इस तरह पर श्रवण मनन निदिद्यासन साक्षात्कार हो जाने निसंदेह स्पष्ट जान प्राप्त हो जाता तो कहते हैं कि जब व्यक्ति इस तरह से अपने मन के धर्मों को पहचानता है और इनकी शक्तियों को शरीर के अंदर अनुभव नहीं करता है क्योंकि शरीर तो इतना बड़ा हो नहीं सकता शरीर छोटा नहीं हो सकता शरीर बड़ा नहीं हो सकता शरीर में कई तरह की चीजें हैं वो अपनी एक स्वाभाविक सीमा के अंदर ही स्थित रहती हैं तो इसलिए सारी की सारी ये जो सिद्धियां हैं ये मन के अंदर और हमारे विचारों से उत्पन्न होती है और ऐसा ही मान के चलना चाहिए अब इस विषय को यही समाप्त करते हैं शांति पाठ ओ शांतिरक्ष शांतिराप शांतिरोषधया शाति वनस्पत शातिर्विश्व शातिर्ब्रह शांति सर्व शाति शांतिरव शाति साम शांति ओ म शांति शांति शांति सर्वेभ्यो नमः सबको स्वागत